नोशो टॉक। अरे मैं तो नाम के रंग छकी नंबर फाइव अरे मैं तो नाम के रंग छकी अरे मैं तो नाम के रंग छी जब ते चाख विमल प्रेम रस तब ते कछो न सुहाय अरेम तू तो नाम के रंग छी रैन दीना धुनी लाग को के तू तो कहे समझाई हरी मैं तू तो नाम कि रंग छी नाम पियाला घट के कछु और नमोही अरे मैं तो नाम के रंग छी जब डोर लगे नाम की तब के ही के कहानी रही हरी मैं तो नाम के रंग छी जो यही रंग में मस्त रहत है तही के सुधी हर ना हरना मैं तो नाम के रंग छी गगन मंदिर दृढ़ डोरे लगा बही जा रहो शरणा अरी में तो नाम के रंग गी निर्भय के बैठ मागो अबर सोई अरी में तो नाम के रंग छी जग जीवन बीन ये मोरी फिरी आवन नहीं हो हरी मैं तो नाम के रंग छी हरी मैं तो नाम के रंग चकी। मैं तो ही चिन्ह हाँ। अब तो चरण तनी तनिक छवि दरस देखाए। तब ते तन मन कछु न सुहाय कहाँ कहो कछु कही नहीं जाय अब मोही का सुधी समूह झिन्ुआ हो योगिन अंग भस्म ढाए भवर गुफा तुमरे रेहू छुपाए जग जीवन छवि वरणी न जाय नैन मूर्ति रही समाए मैं तू तो ही चिन्ह हं हाँ। अबुतुषीस तो चरण तरदीना रही मै नीर मृण दृष्टि निहारी सखी मोही ते कहिए नावे कस कस हूँ पुकारी रूप अनूप कहाँ लगी वरण डारो सब कछु वारी रवि स से गन तेही छवि समनाह जिनके हो कहाँ विचारी जग जीवन गही सत गुरु चरणा दीजे सबे विसारी जग जीवन गही चरणा दीजे सब विसारि रू में निर्मले दृष्टि निहारी ये मैकसी है तो फिर सने मैकसी क्या है बहक ना जाए जो पीकर वो रिंद ही क्या है बस एक संत उड़ा जा रहा हूं वैसत में खबर नहीं कि खुदी क्या है बेखुदी क्या है मैं जहरे मर्ग गवारा करूं कि तलखी अजीस्त मेरी खुशी तो है सब कुछ तेरी खुशी क्या है ये दर्श मैंने लिया मकतबे मोहब्बत से किसी तरह जो कट जाए जिंदगी क्या है और जिंदगी अधिक लोगों की बस किसी तरह ही कट जाती है जन्म तो होता है जीवन नहीं मिल पाता जीवन मिल सकता है लेकिन जीवन जन्म का पर्यायवाची नहीं है जन्म अवसर है जीवन खोजोगे तो मिल जाएगा जन्म बीज है वसंत की तलाश करोगे भूमि खोजोगे बीज को भूमि में डालने का सामर्थ्य जुटाओगे मरने की तैयारी रखोगे मिटने की कुबत और जोखिम उठाओगे तो फूल खिलेंगे जीवन के फूल नहीं तो जन्म और मृत्यु के बीच में लोग यूं ही जी लेते झूठा ही जी लेते जीने का नाम ही रहता है जीवन का कोई स्वाद नहीं मिल पाता जिसे जीवन का स्वाद मिल जाता है उसकी फिर मृत्यु नहीं क्योंकि जीवन की कैसी मृत्यु जीवन शाश्वत है जीवन अमृत है जब तक तुम्हें मृत्यु का भय हो जाने रखना अभी जीवन का पता नहीं चला है जब तक मृत्यु सार्थक मालूम पड़ती हो जब तक मृत्यु यथार्थ मालूम पड़ती हो तब तक भूल मत जाना अभी जीवन की तलाश करनी जीवन के मिलते ही मृत्यु एक झूठ है मृत्यु से बड़ा फिर कोई झूठ नहीं है। अभी तो मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं अभी तो इस तथाकथित जीवन में जन्म के बाद अगर कोई चीज निश्चित है तो सिर्फ मृत्यु निश्चित बाकी कुछ भी निश्चित नहीं है और कुछ होगा या न होगा लेकिन मृत्यु जरूर होगी जो जन्मा है वो मरेगा जैसे जन्म एक पहलू है उसी सिक्के का जिसका दूसरा पहलू मृत्यु है जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन नहीं है जीवन जन्म के पूर्व भी है मृत्यु के पार भी जन्म और मृत्यु के भी जीवन नहीं घटता जीवन में जन्म और मृत्यु की घटनाएं घटती और ऐसी बहुत घटनाएं घट चुकी हैं बहुत बार जन्मे हो बहुत बार मरे हो मगर जीवन से अभी पहचान नहीं हुई बार बार चूक गए हो दर्स मैंने लिया मकतबे मोहब्बत से प्रेम की पाठशाला में मैंने यह पाठ सीखा यह दर्श मैंने लिया मकतबे मोहब्बत से किसी तरह जो कट जाए जिंदगी क्या है ऐसे बोझ की तरह जो कटे घसीटते घसटते जो कटे उसे जिंदगी मत समझना जीवन तो एक नृत्य है एक गीत है एक महोत्सव है जीवन तो खूब सतरंगा है बोझ कहां जीवन तो निर्भार है जीवन के पास तो ऐसे पंख हैं कि सारा आकाश तुम्हारा हो जाए जीवन यह काराग्रह नहीं है जिसको तुमने जीवन समझा है यह छुद्र, छोटी छोटी घटनाओं में टूटने वाला बिखरने वाला जीवन ऐसे जीवन समझ लिया जिसने वह चूक गया उस व्यक्ति को ही मैं आधार में कहता हूं जो इस छुद्र जीवन को जीवन समझ लेता है और इस छुद्र से इतना भर जाता है कि विराट को देखने की न तो अभीपसा पैदा होती ना अवकाश मिलता जो इस कूड़े कचरे से धन पद प्रतिष्ठा अहंकार इससे ही इतना भर जाता है कि जिसके भीतर जगह ही नहीं होती कि परमात्मा अगर अतिथि होना चाहे तो हो सके और ऐसा नहीं है कि परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक न देता हो मगर दीवाने ही सुन पाते हैं दस्तक को प्रेमी ही समझ पाते हैं उस संकेत को धर्म मस्त होने की कला है अलमस्त होने की कला है धर्म का उदासी से कोई भी संबंध नहीं है इसलिए तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में तुम्हारे आश्रमों में अगर उदास लोग बैठे हो तो समझ लेना कि वहां अभी धर्म की कोई किरण नहीं उतरी यह तुम्हारे उदास आश्रम मरघट है यहां जीवन का कोई नृत्य नहीं हो रहा है परमात्मा को पहचानना हो तो फूलों में खोजो, हो वहां नरत है चांतारों में खोजो, हो वहां उत्सव है वसंत में तलाशना आकाश में मेघ घिर जाए वहां खोजना पशु पक्षियों की आवाज में गीत में सैद मिल जाए लेकिन तुम्हारे संत महात्माओं की उदास चेहरों में नहीं मिलेगा वे तो मौत से घबरा के बैठ गए हैं वहां उन्हें जिंदगी की, की कुछ भी खबर नहीं इस भेद को ख्याल में ले लो मौस से घबड़ा के जो धार्मिक होता है वह धार्मिक नहीं है धर्म का धोखा है वैसा ही जैसे हम खेत में नकली आदमी खड़ा कर देते घास फूस का फिर चाहे तुम उसे चूड़ीदार पजामा पहना दो अचकन पहना दो जवार बंडी लगा दो गांधी टोपी लगा दो इससे क्या होता है चूड़ीदार पजामे के भीतर सिर्फ घास फूस और सिर कहां है वहां हंडी लगा देते हैं हंडी पे गांधी टोपी रखती लेकिन पशु पक्षियों को डराने के काम आ जाता है यह खेत का झूठा आदमी भी कुछ काम आ जाता है बस ऐसे ही तुम भी कुछ काम आ रहे हो और मौत से घबरा जाओगे और मौत से घबड़ाना ही होगा क्योंकि मौत आ रही झूठा धार्मिक आदमी घास फूस का होता है मौत से घबरा के हो जाता है उसके धर्म का आधार भय होता है भीरुता दुनिया की सभी भाषाओं में ऐसे शब्द हैं धार्मिक आदमी को कहते हैं धर्म भीरु या ईश्वर भीरु गाड फियरिंग धार्मिक व्यक्ति और ईश्वर भीरू ईश्वर से डरेगा धार्मिक आदमी तो फिर ईश्वर के गले कौन लगेगा धार्मिक आदमी और ईश्वर से डरेगा तो फिर ईश्वर से प्रेम कौन करेगा और जहां प्रेम है वहां भय कैसा और जहां भय है वहां प्रेम कैसे हो सकेगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं धार्मिक आदमी ईश्वर से भयभीत नहीं होता सिर्फ धार्मिक आदमी ही ईश्वर से भयभीत नहीं होता अधार्मिक होते होंगे भयभीत अधार्मिक को भयभीत होने का कारण है। क्योंकि अधार्मिक का ईश्वर भय से ही निर्मित है तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में जिसकी पूजा हो रही वह तुम्हारे भय का ही सूत्र है, तुम्हारे भय से ही जन्मा है तुम जो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हो थरथरा रहे हो कप रहे हो उसमें भय उसमें नरक का भय मौत का भय मौत आ रही और न मालूम कितने पाप हो रहे हैं पता नहीं क्या होगा मृत्यु के बाद समझा लो परमात्मा को फुसला लो परमात्मा को खुशामत कर लो उसकी तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी स्थितियां तुम्हारी रुष्पत से ज्यादा नहीं इसलिए जितने दुनिया में तथाकथित धार्मिक देश है वहां खूब रुस्पत चलती उनके प्राणों में रुस्पत बसी भारत से लोग रुस्पत हटाना चाहते हैं हटेगी नहीं जब तक भारत की धार्मिक मनोदशा नहीं बदलती यह देश हजारों साल से परमात्मा को रुस्वत देता रहा एक नारियल चढ़ाए, सड़ा नारियल क्योंकि परमात्मा को कोई ठीक ठीक नारियल नहीं चढ़ाता परमात्मा को चढ़ाने के लिए अलग ही नारियल बाजार में बिकते बिल्कुल सड़े हुए अक्सर तो परमात्मा के मंदिर के सामने ही नारियल की दुकान होती वही नारियल बार बार चढ़ते रहे हजारों बार चढ़ चुके तुम चढ़ाते हो पुजारी फिर रात बेच देता सुबह फिर चढ़ने शुरू हो जाते तुम नारियल चढ़ा के परमात्मा को कुछ मांगने जाते हो तुम कहते हो बेटे की नौकरी लगवा देना कि पत्नी बीमार है ये रहा नारियल ये देश रुस्वत देता रहा परमात्मा को रुस्वत इसके प्राणों में भर गई रुस्पत बड़ी धार्मिक प्रक्रिया है बड़ी प्राचीन परंपरा है इसलिए इस देश को रुष्पत से छुड़ाना बहुत मुश्किल है जब परमात्मा तक नारियल से मान जाता है तो आदमी की क्या बिसात फिर लेके पुलिस वाले से और प्रधानमंत्री तक सब नारियल से मान जाते छोटे नारियल बड़े नारियल तरह तरह के नारियल लेकिन जब परमात्मा तक मान जाता है तो फिर और किसकी क्या विसात है फिर डालियां सजा के भेजो और अगर सीधा कोई उपाय ना हो तो पीछे का कोई दरवाजा खोजो अगर नेता सीधा रुष्पत ना लेता हो तो पत्नी के चरण दबाओ बेटों की स्तुति करो कोई उपाय खोजो उपाय मिल जाएंगे यहां लेने वाले के मन में भी रुस्बत की प्रतिष्ठा है और देने वाले के मन में भी रुष्बत की प्रतिष्ठा है रुस्बत बड़ी धार्मिक प्रक्रिया है तुम क्या करते हो तुम कहते हो कि प्रभु का नाम ले लेते हैं रोज सुबह ये क्या है प्रभु के नाम लेने से क्या होगा क्यों ले रहे हो नाम ईश्वर को जानते हो पहचानते हो उससे कुछ मुलाकात हुई अभी तो अपने से भी मुलाकात नहीं हुई उससे क्या मुलाकात होगी अभी तो तुम्हें यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं अभी तो मिलने वाले का भी पता नहीं है तो तुम तलाश पे क्या निकलोगे अभी तो खोजी भी अंधेरे में डूबा है अभी खोज कैसे होगी लेकिन इस अंधेरे में भयभीत कप रहे हो डर रहे हो इसी डर से प्रार्थना भी करते हो पूजा भी करते हो मंदिर के पुजारी को भी रुष्वत देते हो प्रार्थना यज्ञ हवन अर्चना आराधना इन सब के भीतर तुम्हारा भय छिपा है ख्याल रखना भैसी की गई प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंचती और जो भय से प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना कर ही नहीं रहा है जो आदमी कह रहा है कि मेरी पत्नी बीमार है उसे ठीक कर दो इसको परमात्मा से क्या लेना देना है इसकी पत्नी ठीक होनी चाहिए इसका प्रयोजन साफ है ये परमात्मा का भक्त है तुम समझते हो परमात्मा का भी शोषण करने गया है यह परमात्मा से सेवा लेना चाहता है यह परमात्मा का सेवक नहीं है यह कहता जरा मेरी सेवा करो मेरी पत्नी बीमार है उसको ठीक करो और ध्यान रखना अगर मेरी पत्नी ठीक ना हुई तो सब श्रद्धा उखड़ जाएगी फिर मैं भरोसा ना कर सकूंगा एक मौका और देता हूं मेरे पास लोग आके कहते कि अगर हम जो मांगे वो प्रार्थना में मिल जाए तो प्रमाण मिल जाए कि ईश्वर है और अगर हमारी प्रार्थना पूरी ना हो तो उसके होने का प्रमाण क्या है न तुम्हें पता है अपना न उसका हां एक बात तुम्हें मालूम है कि जिंदगी जो तुमने बनाई है रेत पर बनाया घर ये खिसक रही है इसकी नीवें कप रही मौत का झंझावात रोज करीब आ रहा है ये बाल सफेद होने लगे ये पैर कपने लगे ये हाथ डोलने लगे ये बुढ़ापा करीब आने लगा मौत करीब आ रही है कुछ इंसाम कर ले कुछ और सहारा दिखाई नहीं पड़ता धन साथ जाएगा नहीं पद सांथ जाएगा नहीं संगी साथी साथ जाएंगे नहीं शास्त्र कहते हैं कि नाम स्मरण साथ जाएगा तो चलो राम राम जप ले तो बैठे हो तुम माला फेर रहे हो मगर भय से भरा हुआ हृदय आयोजन कर रहा है मृत्यु से बचने का परमात्मा को तलाश परमात्मा की खोज ऐसे नहीं होती प्रेम से होती है परमात्मा की खोज प्रेम ही उसका द्वार है प्रेम की मस्ती चाहिए तो उसके घूंघट खुल जाए ये मैं कसी है तो फिर सान मैकसी क्या है अगर ये धर्म भीरुता अगर ये ईश्वर से भय धर्म है तो फिर धर्म क्या होगा और ये उदास मुर्दों की तरह बैठे हुए लोग जिनको तुम साधु संत कहते हो अगर ये धार्मिक हैं तो फिर अधार्मिक कौन है यह मैकसी है तो फिर सान मैकसी क्या है अगर यह मस्ती है अगर यह धर्म का रस है यह धर्म पीने वालों के ढंग है तो फिर उसके रस पीने का न तो कोई गौरव रहा न कोई गरिमा रही ये मैक्सी है तो फिर सान मैक्सी क्या है बहक ना जाए जो पीकर वो रिंधी क्या है और जो उसके प्रेम में बहक ना जाए नाच ना उठे भूल ना जाए लोक लाज मान मर्यादा बेखुद ना हो जाए वह न तो पियक्कड़ है और न प्रार्थना करने वाला है प्रार्थना शराब है मेरे देखे जिसने जीवन में प्रार्थना नहीं जानी उसने जीवन की असली शराब नहीं जानी वह ऐसा ही प्यासा आया और प्यासा गया और जिसने प्रार्थना की शराब नहीं पी वही और तरह की शराबें पीता है परिपूरक सोचता है शायद इस तरह अपने को भुला लूं हां अंगूर से भी शराब बनती मगर घड़ी दो घड़ी को भुला पाती एक आत्मा की भी शराब है जो डूबा सुडूबा फिर लौटता नहीं और यह भी घड़ी दो घड़ी के लिए डूबने का क्या प्रयोजन है क्योंकि घड़ी दो घड़ी के बाद फिर चिंताएं वहीं के वहीं खड़ी हैं और बत्तर होकर खड़ी यह घड़ी दो घड़ी की मूर्छा कुछ साथ देने वाली नहीं है लेकिन एक बात तो साफ है मनोवैज्ञानिक इस संबंध में राजी कि आदमी ने शराब खोजी ध्यान की ही खोज में ध्यान नहीं खोज पाए जो वे शराबों में उलझ गए शराब में उलझ जाने के पीछे आकांक्षा तो एक ही है कि किसी तरह बेखुद हो जाऊं उस आकांक्षा को समझना सराबी में भी आकांक्षा तो परमात्मा की ही खोज की चल रही है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि धन लोलोप में नहीं होती उतनी परमात्मा की खोज जितनी सराबी में होती पद लोलोप में नहीं होती पद विपासु में नहीं होती उतनी परमात्मा की खोज जितनी सराबी में होती सराबी क्या खोज रहा है शराबी अपने से परेशान है अपने को भूलना चाहता है कोई उपाय चाहता है जहां अपने को भुला दे, कुछ उपाय चाहता है जहां थोड़ी देर के लिए यह अहंकार विस्मृत हो जाए यह अहंकार भारी है छिद राह भाले की तरह घाव बन गया है इसके साथ जीना मुश्किल होता जा रहा है इसी मुश्किल को हल करने के लिए आदमी ने शराबें खोजी अब तो और नए नए वैज्ञानिक उपाय खोजे हैं एल है मारी है और नई नई तरकीबें खोजी जा रही मगर ये सारी तरकीबें किसी काम की नहीं है यह झूठी ये, ये थोथी ये रासायनिक है इनसे थोड़ी देर के लिए भ्रांति पैदा हो जाती बस भ्रांति फिर लौट आना पड़ता है असलियत के जगत में वही चिंता वही बेचैनी वही उपद्रव वही बाजार वही शोरगुल ये तो नींद जैसी बात है थोड़ी देर नींद लग गई राहत मिल गई फिर वापस और राहत महंगी है क्योंकि शरीर को नुकसान पहुंचा मन को नुकसान पहुंचा आत्मा को नुकसान पहुंचा एक गलत आदत निर्मित होनी शुरू हुई जिससे छूटना मुश्किल हो जाएगा रोज रोज मुश्किल हो जाएगा ये तो जहर पी के अमृत का धोखा देना है लेकिन आकांक्षा तो ठीक आकांक्षा तो यही है कि मैं बेखुद कैसे हो जाऊं आदमी का एक ही कष्ट है उसकी खुद ही उसका मैं भाव तुम भी जरा निरीक्षण करना जितना मैं भाव होता है उतना जीवन में दुख होता है उसी मात्रा में दुख होता है जितना मैं भाव कम होता है उतना ही जीवन में कम दुख होता है और जहां मैं भाव बिल्कुल नहीं होता वहां आनंद के फूल खिल जाते आ गया वसंत गीत गूंजने लगते जीवन एक नई पुलख और उमंग से भर जाता एक नया उत्साह पैरों में घूंगर बंध जाते ओठ पर बांसुरी आ जाती धार्मिक व्यक्ति का लक्षण यही है कि वह उत्सवपूर्ण हो ये मैकसी है तो फिर सान मैकसी क्या है बहक ना जाए जो पीकर वो रिंधी क्या है बस एक संत ओढ़ा जा रहा हूं वैसत में खबर नहीं कि खुदी क्या है बेखुदी क्या है ऐसी घड़ी आ जाए न पता चले मैं न पता चले तू जहां मैं भी गया तू भी गया जहां खुदी तो गई ही गई ये भी ख्याल पैदा नहीं होता कि बेखुदी आ गई अहंकार तो गया ही गया निरअहकारिता का अहंकार भी जहां नहीं है जहां कुछ भी शेष नहीं रहा जहां मस्ती परिपूर्ण हो गई जहां नाची नाच ही नाच है नर्तक डूब गया नृत्य में गायक खो गया गीत में वैसी घड़ी में जीवन का अनुभव होता है जीवन से पहली बार संबंध जुड़ता है मैं जहर मर गवार करूं कि तलखी जीत और फिर आदमी राजी हो जाता है फिर चाहे मृत्यु का विष पीना पड़े या जीवन की तिक्त कटुता पीनी पड़े मैं जहरे मर गवारा करूं कि तलखी है जी मेरी खुशी तो है सब कुछ तेरी खुशी क्या है फिर आदमी कहता है मेरी खुशी की क्या फिक्र तेरी खुशी क्या है फिर उसकी मर्जी होनी शुरू होती जिस दिन व्यक्ति के भीतर से परमात्मा जीता है उस दिन जीवन मिला जिस दिन छुद्र के भीतर से विराट बहता है उस दिन जीवन मिला जिस दिन बूंद से सागर झांकने लगता है उस दिन जीवन मिला फिर कोई मृत्यु नहीं है। ए दर्श मैंने लिया मकतबे मोहब्बत से किसी तरह जो बहल जाए जिंदगी क्या है सावधान हो ऐसे ही जिंदगी को मत कमा देना जरा पर्दा उठाओ पर्दे के पीछे मालिक छिपा है जरा आंखें खोलो आंख खोलते ही अपूर्व संपदा के दर्शन होते जरा जागो जरा मस्त हो जरा बहको जरा नाचो जरा गाव जरा रो जरा भावाविष्ट हो भावाविष्ट हो जाना ही भक्ति है ये सब भाव की तरंगे जगजीवन के आज के सूत्र बड़े प्यारे हैं समझना अरे मैं तो नाम के रंग छगी जिन्होंने जाना है उन्होंने ऐसा कहा है जिन्होंने नहीं जाना वे तो धर्म के नाम पर बड़े उदास हो जाते जीते जी मुर्दा हो जाते इन्हीं मुर्दों से इस देश के आश्रम भरे पड़े इन्हीं मुर्दों के कारण यह पूरा देश भी मुर्दा हो गया है इन मुर्दों ने इस देश को जीना नहीं सिखाया आत्महत्या सिखाई इस देश के पास सब है सिर्फ इस देश की आत्मा खो गई कभी इस देश ने बड़ी ऊंचाइयां देखी बड़े शिखर देखे कृष्ण की बांसुरी सुनी अब तुम सोचते हो कृष्ण कुछ उदास ढंग के आदमी रहे होंगे उदासी और बांसुरी का कुछ मेल बैठेगा कृष्ण का नृत्य देखा इस देश ने कृष्ण का रास देखा उदास आदमी नाचते हैं मोर मुकुट बांधते हैं वे स्वस्थ दिन थे धर्म अपनी गहनता में अपनी गहराई में प्रकट हुआ था फिर बड़े रुग्ण दिन आए रुग्ण चित्त लोग हावी हो गए उन्होंने सारे देश के मन को उदासी से भर दिया विस्तार चला गया लोग सिकुड़ने लगे हर चीज से भयभीत हो गए ऐसा ना करें वैसा ना करें धर्म ना करने की ही एक प्रक्रिया हो गई क्या क्या ना करें धर्म का करने से कोई संबंध ना रहा फैलाव का विज्ञान न रहा धर्म सिकड़ाव बन गया सिकुड़ सुकड़े आदमी जीने लगे और तभी न केवल देश की आत्मा मरी देश का शरीर भी दीनहीन हो गया ये हजारों साल से ये देश गरीब है और इस गरीबी के पीछे तुम्हारे तथाकथित झूठे धर्म की ही सिलाएं जो भीतर से समृद्ध होता है उसे बाहर से दरिद्र होने का कोई भी कारण नहीं क्योंकि जो भीतर से समृद्ध होता है उसकी समृद्धि बाहर भी फैलने लगती फैलनी ही चाहिए वही सबूत है जब भीतर गीत उठा हो तो बांसुरी बजेगी और स्वर बाहर फैल जाएंगे इस देश को कभी सोने की चिड़िया होने का सौभाग्य था वे दिन थे जब इस देश ने धर्म जाना था तब वेद सहज जन्मे थे तब उपनिषद ऐसे पैदा हुए थे जैसे गीत कोई गाता या पक्षी सुबह गुनगुनाते इतनी सरलता से सब हुआ था लेकिन वे सुकड़ाव के दिन नहीं थे बड़े फैलाव के दिन थे आश्रम उदास मुर्दा लोगों के स्थान नहीं थे वहां जीवन की धारा बहती थी वहां हम भेजते थे अपने बच्चों को जीवन की कला सीखने को अब तो आश्रमों में केवल बूढ़े वृद्ध इत्यादि जाते अब तो मरने के करीब जो होते हैं वो आश्रमों में जाते अब तुम अपने बच्चों को आश्रम में भेजते हो कब से तुमने बच्चे आश्रम भेजने बंद कर दिए पूछो तो क्यों बंद कर दिए मेरे पास लोग आके पूछते हैं कि आपके आश्रम में जवान लोग दिखाई पड़ते उनको हैरानी होती है, हैरानी स्वाभाविक है क्योंकि वो भूल ही गए हैं कि, कि जहां जिंदगी होगी वहां जवानी भी होगी वहां बच्चे भी होंगे मुझसे लोग पूछते हैं कि आप छोटे से बच्चे को भी सन्यास दे देते उनका ख्याल है कि सिर्फ बूढ़ों को ही सन्यास दिया जाना चाहिए उनका सच में तो ख्याल है कि जब एक पैर कब्र में उतर जाए और एक बाहर रह जाए तब जल्दी से सन्यास लेके कब्र में गिर गए सन्यास लेने का उनका मतलब ये है कि जब मरी गए अब ले लो सन्यास जब तक जीते हो तब तक जीवन से संबंध मत जोड़ो तब तक छुद्र को इकट्ठा करो और बटोर हो तुम्हें याद है ना इस देश में हम अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे वे गुरुकुल आश्रम थे और जहां छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते होंगे वहां किलकारियां ना होती होंगी वहां नाचना होता होगा वहां गीत ना गाए जाते होंगे निश्चित यह सब होता होगा वे हिम्मत के दिन थे धर्म एक उभार पर था फिर एक सुकड़ाव आता है हर चीज में आ जाता है क्योंकि हर चीज में एक लयबद्धता होती लहर उठती है फिर गिरती है हजारों साल से लहर गिरती रही अब उसने अपनी आखिरी तल छू लिया मैं लहर को फिर उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर बच्चे धार्मिक हों कि फिर जवान धार्मिक हो और निश्चित ही जवान जब धार्मिक होंगे तो धर्म का रंग ढंग अलग होगा होगा ही क्योंकि सारी जवानी संयुक्त होगी जवानी अपना रंग लेके आएगी और जब मंदिरों में जवान नाचेंगे तो रौनक होगी तो उत्सव होगा तो प्रेम जन्मेगा तो मस्ती होगी धर्म को मैं ये जो नया रूप देने की चेष्टा कर रहा हूं उससे पंडित पुरोहित पुजारी राजनेता बड़े परेशान हैं उनकी परेशानी ये है कि वो धर्म के एक मुर्दा रूप के आदि हो गए हैं। वे यह भूल ही गए हैं कि धर्म में भी सांस होनी चाहिए हृदय धड़कना चाहिए उनका धर्म का जो अर्थ हो गया वो लाश मरघट कब्र कल ही मैं तुमसे कह रहा था कि सरकार ये मान्य को राजी नहीं है कि ये आश्रम धार्मिक इसलिए मान्य को राजी नहीं है कारण उन्होंने दिया है क्योंकि ये ना तो हिंदू है ना मुसलमान है ना ईसाई है ना जैन न यहूदी ये कैसे धार्मिक हो सकती है जगह मैं पूछना चाहता हूं कि जब बुद्ध ने धर्म को जन्म दिया जब बुद्ध जिंदा थे और बुद्ध चलते थे उठते थे और बोलते थे और जीवंत बुद्ध इस पृथ्वी पर था तब तुम बुद्ध को धार्मिक मानते या नहीं क्योंकि तब तक बुद्ध धर्म पैदा नहीं हुआ था बुद्ध हिंदू तो नहीं थे हिंदू धर्म को तो छोड़ चुके थे उस मुर्दा घेरे से तो बाहर निकल गए थे और अभी बुद्ध धर्म का जन्म नहीं हुआ था वो तो अच्छा हुआ कि मोरारजी भाई ना हुए नहीं तो बुद्ध को धार्मिक नहीं मान सकते थे क्योंकि वो पूछते कि तुम कौन हो हिंदू हो जैन हो ये दो धर्म थे उस वक्त तुम दोनों नहीं हो तो फिर तुम धार्मिक कैसे लेकिन फिर बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध धर्म बना और अब हम बुद्ध धर्म को बुद्ध धर्म मानते हैं। अब वो मुझसे पूछते हैं कि आप बौद्ध हैं जब जीसस थे तो जीसस थे लेकिन ईसाईत कहां थी यहूदी तो वो नहीं थे नहीं तो यहूदी उनको सूली ना देते उस मुर्दापन को तो उन्होंने छोड़ दिया था और अभी ईसाइयत तो भविष्य के गर्भ में छिपी थी तो ईसा को तुम धार्मिक मानोगे या नहीं यह तो बड़े मजे की बात हो जाएगी कि ईसा तो धार्मिक नहीं है ईसाइयत धार्मिक है बुद्ध धार्मिक नहीं है बुद्ध धर्म धार्मिक है यह तो बड़े मजे की बात हो जाएगी कि कृष्ण तो धार्मिक नहीं है कृष्ण मार्गी धार्मिक है मोहम्मद तो धार्मिक नहीं है मुसलमान धार्मिक है ये तो बड़े मजे की बात हो जाएगी कि गंगोत्री पर गंगा गंगा नहीं है और जब सब नगरों गांवों की गंदगी और कूड़ा करकट और सब मलमूत्र उसमें मिल जाएगा तो प्रयाग में आके गंगा हो जाएगी गंगोत्री पर गंगा नहीं है ये तर्क यहां जो हो रहा है ना हिंदू है ना मुसलमान है ना ईसाई है ना जैन है ना बौद्ध न सिख लेकिन जो भी नानक का प्राणों का स्वर था जो बुद्ध के हृदय की आवाज थी जो कृष्ण का गहनतम अनुभव था और जो जीसस, जीसस की आकांक्षा थी और जो मोहम्मद के अभिपसा थी उस सब का प्रतिफलन है वह सारी सुवास संयुक्त है मुझे वो धार्मिक मानने को राजी नहीं है जब तक कि 100-200 साल बाद कोई संप्रदाय खड़ा ना हो जाए और मजा यह है कि जब संप्रदाय खड़ा होता है तो धर्म मर जाता है धर्म मरता है तभी संप्रदाय बनता है बुद्ध जब तक हैं तभी तक धर्म है लेकिन तब तक सरकारें मानने को राजी नहीं होती मूढ़ताएं तो बहुत होती लेकिन सरकारी मूढ़ता का कोई मुकाबला नहीं सरकारी मूढ़ता तो ऐसी है जैसे करेला नीम चढ़ा ऐसी करेला फिर नीम पे चढ़ गया मैं तुम्हें मस्ती का एक स्वर दे रहा हूं मैं चाहता हूं तुम डोलो मैं तुम्हें रंगना चाहता हूं इसी रंग में जिसकी जगजीवन बात कर रहे हैं अरे मैं तो नाम के रंग छकी और छक सकते हो तभी इस जिंदगी में कोई और चीज तुम्हें छकाना सकेगी तुम्हारा पात्र खाली का खाली रहेगा कितना ही धन डालो इसमें खो जाए कितना ही पद डालो इसमें खो जाएगा पात्र खाली का खाली रहेगा तुम भरोगे नहीं भरता तो आदमी केवल परमात्मा से क्योंकि अनंत है हमारा पात्र और अनंत है परमात्मा अनंत को अनंत ही भर सकेगा हमारे भीतर शून्य का पात्र है इस शून्य के पात्र को परमात्मा की पूर्णता के अतिरिक्त तो और कोई चीज नहीं भर सकती मैं तुम्हें सूफी कहानी याद दिलाऊं मुझे प्रीतिकर है बहुत बार मैंने कही एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी सुबह का वक्त था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था संयोग की बात सामने ही सम्राट मिल गया फकीर ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया सम्राट ने कहा क्या चाहते हो फकीर ने कहा कुछ भी दे दें सरत एक है मेरा पात्र पूरा भर जाए कुछ भी दे दें लेकिन शर्त एक मेरा पात्र पूरा भर जाए मैं थक गया ये पात्र भरता नहीं सम्राट हंसने लगा उसने कहा तुम पागल मालूम होते पागल ना होते तो फकीर ही क्यों होते यह छोटा सा पात्र यह भरता नहीं अपने वजीर को कहा कि लाओ स्वर्ण असरफियों से भर दो इस फकीर का मुंह बंद कर दो सदा के लिए फकीर ने कहा मैं फिर याद दिला दू कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो यह शर्त है कि अगर जब तक भरेगा नहीं पात्र हटूंगा नहीं फकीर ने कहा तू सम्राट ने कहा तू घबड़ा मत पागल भर देंगे सोने से भर देंगे हीरे जवहराज से कहे तो हीरे जवहराज से भर देंगे लेकिन जल्दी ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई सोने के की अर्फियां डाली गई और खो गई हीरे डाले गए और खो गए लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और फिर फकीर से हार माने ये भी तो जस्ता ना था सारी राजधानी में खबर पहुंच गई हजारों लोग इकट्ठे हो गए और सम्राट अपना खजाना उलीझता गया और उसने कहा आज दांव पर लग जाना है सब डुबा दूंगा मगर इसका पात्र भरूंगा सांझ सूरज ढलने लगा सम्राट के कभी खाली ना होने वाले खजाने खाली हो गए पात्र नहीं भरा सो नहीं भरा सोचते हो उस सम्राट की दैनीय दशा मरते वक्त सभी सम्राटों की वही हो जाती गिर पड़ा फकीर के चरणों में अब औका मुझे माफ कर दो मेरी अकड़ मिटा दी अच्छा किया मैं तो सोचता था अकूत खजाना ये तेरे छोटे से पात्र को भी ना भर पाया बस अब एक ही प्रार्थना है मैं तो हार गया मुझे क्षमा कर दो मैंने व्यर्थ ही तुझे स... आश्वासन दिया था भरने का मगर जाने के पहले एक छोटी सी बात मुझे बता जाओ दिन भर यही प्रश्न मेरे मन में उठता रहा है यह पात्र क्या है किस जादू से बना है फकीर हंसने लगा उसने कहा किसी जादू से नहीं इसे आदमी के हृदय से बनाया है ना आदमी का हृदय भरता है ना यह पात्र भरता है कहानी तो यहां खत्म हो जाती मगर यह कहानी आधी मैं तुमसे कहता हूं यह पात्र भरता है फकीर कहीं तुम्हें तो मिल जाए तो मेरे पास ले आना यह पात्र भरता है मगर धन से नहीं भरता सम्राटों से नहीं भरता है। बुद्धों से भर सकता है यह पात्र परमात्मा से भरता है अरे मैं तो नाम के रंग छगी ना केवल भर जाता है ऊपर से बहने लगता है इतना भर जाता है कि बाढ़ आ जाती बांध तोड़ के बहने लगता है वही तो करुणा है जो हमने बुद्धों में देखी इतना भर जाता है भीतर आनंद कि बहने लगता बाहर दूसरों तक पहुंचने लगता है यही तो सत्संग है जहां किसी का पात्र भर गया हो और बहरा हो उसके पात्र के पास बैठ जाना सत्संग है क्योंकि कुछ बूंदन तुम पर भी पड़ जाए एक बूंद भी पड़ जाए तो तुम रंग जाओ एक बूंद का भी स्वाद आ जाए तो तुम कुछ के कुछ हो जाओ और के और हो जाओ दिल में तुम हो नजा का हंगाम है कुछ शहर का वक्त कुछ शाम है इस ही खुद इसका इनाम है वाह क्या आगाज क्या अंजाम है पीने वाले एक ही दो हो तो हो मुफ्त सारा मैगदा बदनाम है दर्द गम दिल की तबीयत बन चुके अब यहां आराम ही आराम है भरता है पात्र लेकिन पीने वालों का भरता है पीने वाले एक ही दोहो तो हों मुफ्त सारा मैगदा बदनाम है ये जो तुम्हें हजारों साधु संत दिखाई पड़ते हैं इनका नहीं भरा है पीने वाले एक ही दोहो तो हो मुफ्त सारा मैगदा बदनाम है ये मधुशालाओं में मंदिरों में मस्जिदों में जितने लोग तुम्हें बैठे दिखाई पड़ रहे हैं ये सब पियक्कड़ नहीं हैं एक ही दो हों तुम हो, तो हो। बाकी तो व्यर्थ ढोंग कर रहे हैं ढोंग से बचो तो एक दिन तुम्हारे जीवन में भी ये सौभाग्य की घड़ी आए अरे मैं तो नाम के रंग छकी जबते चाख्या बिमल प्रेमरस तबते कछू ने सुहाई और एक बूंद पड़ जाए उसके प्रेम के रस की फिर कुछ और नहीं सुहाता कैसे सुहा सकता है जिस हंस ने मानसरोवर का जल पिया वो तुम्हारे गांव की गंदी नालियों और डबरों का जल पीने को राजी हो सकेगा जिसने आकाश की मुक्ति जानी वो तुम्हारे काराग्रहों में तुम्हारी जंजीरों में आबद्ध होने को राजी होगा जिसने परमात्मा का जरा सा स्वाद लिया इस जगत के सारे स्वाद व्यर्थ हो जाते मैं तुमसे यही कहता हूं त्यागना नहीं है संसार परमात्मा का रस ले लो सब छूट जाता है छोड़ना नहीं पड़ता है जिसे छोड़ना पड़ता है वह व्यर्थ ही छोड़ रहा है उसे अभी रस नहीं मिला जो कहता हो कि मैंने त्याग किया समझना कि उसे अभी कुछ मिला नहीं जिसे मिल गया है वो त्याग करता नहीं त्याग हो जाता है जिसे हाथ में कंकड़ पत्थर भरे हों और अचानक हीरो की खदान मिल जाए तो क्या तुम कंकड़ पत्थरों का त्याग करोगे याद ही ना आएगा कब हाथ से गिर गए कंकड़ पत्थर कौन हिसाब रखेगा क्या तुम गिनती करोगे कि कितने पत्थर मैंने छोड़े भर लोगे मुठ हीरे जवहरातों से इसलिए मैं तुमसे कहता हूं त्याग की प्रक्रिया नकारात्मक है उसी के कारण धर्म मुर्दा हो गया है मैं तुम्हें परमात्मा का भोग सिखाता हूं संसार का त्याग नहीं और परमात्मा का भोग आ जाए तो संसार का त्याग अपने से घटता है जिसको श्रेष्ठ मिलने लगे निकृष्ट अपने आप छूट जाता है निकृष्ट को छोड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता याद रखना बार बार दोहराता हूं याद रखना निकृष्ट को छोड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता तुम अपने हाथ के कंकड़ पत्थर छोड़ दोगे इससे हीरे नहीं मिल जाएंगे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं लेकिन श्रेष्ठ के मिलने से निश्चित ही निकृष्ट छूटता है दिया जल जाए तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है ऐसे ही परमात्मा का भोग मैं तुम्हें भोग सिखाता हूं मैं तुमसे कहता हूं कि अभी तुमने जिसे भोग समझाया वो भोग नहीं भ्रांति जबते चाखा विमल बिमल प्रेमरस तब से कछू न सुहाई रैन दिना धुनी लागी रही को तो कह समझाई फिर कोई कितना ही समझाए फिर कोई लाख प्रलोभन दे फिर कुछ रस इस संसार में पड़ नहीं सकता फिर धन के अंबार लगे रहे फिर पद के लिए कितने ही प्रलोभन आते रहे फिर संसार कितने ही पुरस्कार दे कुछ अंतर नहीं पड़ता उसके रस की एक छोटी सी बूंद ऐसा भर जाती कि फिर जगह नहीं बचती और भरने का सवाल ही नहीं होता पहले शराब जीस्त थी अब जीस्त है शराब कोई पिला रहा है पिए जा रहा हूं मैं पहले तो शराब ही जिंदगी थी अलग अलग ढंग की शराबें हैं इसलिए तो हमने पद को भी शराब कहा है पद मद राजनीति एक शराब है भयंकर शराब है धन को भी कहा है धन मद धन भी एक शराब है जिसको पकड़ लेती छोड़ती नहीं दौड़ते ही रहता आदमी जिंदगी भर और और अंत नहीं आता तरह तरह की शराबें पहले शराब जीत थी अब जीत है शराब एक बार उसकी बूंद उतर जाए तो रूपांतरण होता पहले शराब ही जिंदगी थी अब जिंदगी ही शराब हो जाती कोई पिला रहा है पिए जा रहा हूं और उसके अज्ञात हाथ ढाले चले जाते इसलिए तो सूफी फकीर उसको साकी कहते अस्तित्व को मधुशाला कहते उसके रस को शराब कहते उमर खयाम का वही अर्थ नहीं है जो तुम उमर खयाम की किताब पढ़ के समझ लेते हो उमर खयाम एक सूफी बुद्ध है उमर खयाम कोई साधारण कवि नहीं है अपमानजनक है यह बात कि शराबखानों के नाम लोगों ने रख लिए उमर खयाम या रुबायात शराब प्रतीक है उमर खयाम एक पहुंचा हुआ फकीर है उसके प्रतीक गलत समझ लिए गए रैन दिन धुन लागी रही फिर सोते उठते जागते बैठते एक ही धुन लगी रहती उसकी ही याद उसकी ही याद बनी रहती उसकी याद का दिया भीतर जगमगाता रहता है कोई तो कहे समझाई नाम प्याला गौट के कछ और न मोह चही अब कुछ और चाहना नहीं उसे पी लिया जिसने श्रेष्ठतम को जिसने चख लिया फिर और सब चाह चली जाती जैसा वो चाहते हैं जो कुछ वो चाहते हैं आती है मेरे दिल से लब तक वही दुआएं अब तो वो जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं, वैसा हो रहा है भक्त स्वयं नहीं जीता परमात्मा को स्वयं के भीतर से जीने देता है इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा है छोड़छाड़ और सब आ मेरी शरण सर्वधर्मान परितज छोड़ छाड़ सब धर्म आ मेरी शरण सरन। मामेकम शरणम वृक्ष मुझे एक की शरण आ जा किस एक की बात कर रहे हैं कृष्ण उस एक की बात कर रहे हैं जिसको उपनिषदों ने कहा है वह तो एक है लेकिन ज्ञानी अनेक नामों से उसे पुकारते थे कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि मुझ कृष्ण की शरणा कृष्ण ये कह रहे हैं मुझे एक की शरणा वह एक तो एक ही है मेरे भीतर भी वही है तेरे भीतर भी वही है उस एक की शरणा और छोड़ छाड़ सब धर्म बड़ी आधार्मिक बात समझा रहे हैं सर्वधर्मान परित छोड़ सब धर्म इत्यादि डुबकी मार ले झुक जा झुक झुकझा यानी अहंकार छोड़ दे फिर सब हो जाएगा फिर सब चाहत मिट जाती जैसा वो चाहते हैं जो कुछ वो चाहते हैं आती है मेरे दिल से लब तक वही दुआएं, अब तो मैं प्रार्थना करता हूं ये भी कहना ठीक नहीं वही जो प्रार्थना करवा लेते हैं मुझसे आती मेरे ओंठों तक आती एक आखिरी तो पीना है और साकी अब दस्त सौक कांपे या पाओ लड़खड़ाएं अब जो भी हो अब तो पीना है अब दस्त शौक कांपे या पाओ लड़खड़ाए फिर भक्त चिंता नहीं करता कि क्या परिणाम हो रहा है लोग हंसते हैं कि लोग पागल समझते हैं मीरा को लोगों ने पागल समझा चैतन्य को लोगों ने पागल समझा मेरे पास तुम आए हो तुम्हें लोग पागल समझेंगे एक में आखिरी तो पीना है और साकी अब दस्त सौक कांपे या पांव लड़खड़ाएं जब डोरी लागी नाम की तब कहीं के कहानी रही और जिसकी भी डोर उससे जुड़ गई उसकी लोक लाज कब रही उसकी मर्यादा कहां रही उसे तो पागल सदा ही समझा गया है उसे तो बावला समझा गया है तब कहीं की कहानी रही फिर कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती इस तथाकथित दुनिया में ध्यान रखना इस दुनिया ने सदा वास्तविक धार्मिक आदमी की निंदा की है सूली दी है उसे पत्थर मारे हैं उसे अपमान किया है उसका और इस दुनिया ने झूठे धार्मिक आदमी की बड़ी पूजा की यह बड़ी उल्टी बात लेकिन उल्टी अगर समझो ना अन्यथा बिल्कुल ठीक है गणित साफ है ये दुनिया धर्म से बचना चाहती है हां धर्म के धोखे से इसे कोई डर नहीं पंडित पुरोहित चलेगा यज्ञ हवन करवाने वाले चलेंगे साधु संत जो इसी का सहारा दे रहे हों वे भी चलेंगे जो इसी दुनिया के व्यवस्था के अंग हैं इसी दुनिया के न्यस्त स्वार्थों को सहयोग दे रहे वे भी चलेंगे लेकिन जैसे ही कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होगा कोई जिसके भीतर से परमात्मा बोले वैसे ही अड़चन शुरू हो जाएगी क्योंकि वो न्यस्त स्वार्थों का साथ नहीं देगा समाज की मान्यताओं के अनुकूल नहीं होगा वह तो सत्य कहेगा और सत्य तुम्हारे झूठों को कपा देते वह तो सत्य जिएगा और सत्य तुम्हारे पाखंडों को तोड़ देते और तब अड़चन शुरू हो जाती जीसस को तुमने सूली दी सूली दे के तुमने जाहिर किया कि जीसस ने कुछ बात कही थी जिससे तुम्हारा भवन थरथरा गया था तुमने सुकरात को जहर पिलाया जाहिर किया कि सुकरात जरूर कुछ खबर ले आया था दूर की गहरी नहीं तो तुम जहर पिलाने की झंझट ना करते तुमने मंसूर को मारा तुमने खबर थी कि मंसूर के ओंठों से परमात्मा बोल गया था तुम बर्दाश्त ना कर सके तुमने परमात्मा को कभी बर्दाश्त नहीं किया क्यों क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऐसी कि अगर परमात्मा को तुम सुनो और समझो और बर्दाश्त करो तो तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी पड़े और जिंदगी तुम बदलना नहीं चाहते तुम साधु संतों के पास सांत्वना के लिए जाते हो संक्रांति के लिए नहीं तुम जाते हो मलहमपट्टी के लिए क्रांति के लिए नहीं तुम जाते हो कि तुम्हारे घाव पर वो गुलाब का फूल रख दें कि घाव दिखना बंद हो जाए मेरे एक मित्र थे बड़े राजनेता थे उनके बेटे की मृत्यु हो गई वो बड़े परेशान थे मेरे पास आए रोने लगे मैंने उनसे कहा व्यर्थ रो रहे बेटा मर गया तुम भी मरोगे वो तो एकदम नाराज हो गए पचहत्तर साल के बूढ़े आदमी थे कहा आप इस तरह की बात बोलते मैं आचारी तुलसी के पास गया तो आचार्य तुलसी ने कहा आप चिंता ना करें आपका बेटा मर के देवलोक में देवता हुआ है। और आचार्य तुलसी ने आंखें बंद की और देवलोक गए और खबर दी कि बेटा देवलोक में देवता हो गया उनका बेटा मंत्री था मैंने कहा हद हो गई मंत्री और देवलोक कुछ गलती हो गई आचार्य तुलसी किसी दूसरी जगह पहुंच गए मैं एक फकीर को जानता हूं आप उसके पास जाए उसकी बड़ी गति है स्वर्ग नरक वगैरह में जाने की वो फकीर वही मेरे पास ही रहते थे कभी कभी मेरे पास आते थे उनको मैंने बता दिया कि आए सज्जन तो तुम बता देना इस, इस तरह बता देना वो गए उस फकीर ने भी आंखें बंद की बड़ा दूर निकल गया और उसने कहा कि आपका एक बगीचा है फलां फला गांव में उन्होंने कहा है उसमें एक पीपल का झाड़ है हा है तो उसी पीपल पे झाड़ पे आपका बेटा भूत होकर है। उन्हें तो भरोसे नहीं आया कि ये फकीर को पता कैसे क्योंकि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं मेरे गांव का मेरे झाड़ का वो झाड़ है झंझटी उसके बाबत कहानियां भी थी मैं तो उनके बगीचे को जानता था आता जाता था तो मैंने फकीर को सब समझा दिया था कि झाड़ा का वर्णन भी कर देना स्थान भी बता देना कि ऐसा ऐसा है ऐसे स्थान पर है वो मेरे पास भाग गया है उन्होंने कहा कि ये भी किसके पास भेज दिया आचार्य तुलसी ही ठीक कहते यह आदमी गलत मगर फिर भी उनको चिंता तो थी फिर भी कहने लगी एक बात जरूर है कि इसको पता कैसे चला कि मेरा बगीचा उसमें पीपल का झाड़ इस इस दिशा में उस झाड़ के पास कुआ उस झाड़ की इस तरह की शाखा इसको यह कैसे पता चला मैंने कहा इसकी भी बड़ी गति है आंख बंद करके कहीं भी चला जाता मगर उन्होंने कहा बात मुझे तुलसी जी की ही जम बात हमें वही जमती जो हम चाहते हैं कि होनी चाहिए मेरी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी मैंने कहा तुम भी मरोगे इसलिए बेटा मर गया इसमें अव्यर्थ रोने धोने में समय मत कमाओ याद करो कि तुम्हारी मौत भी आती होगी जब बेटा भी गया तो बाप कैसे रुकेगा पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी आसानी करता था मैं सांत्वना के लिए आया था मैंने कहा कि मैं तुम्हें सत्य दे रहा हूं मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि जब बेटा मरा है तो इस मौके को चुको मत इस याद को गहरा बैठ जाने दो तीर की तरह चुप जाने दो अब तुम भी जल्दी तैयारी करो अब पार्लियामेंट जाने की और चिंता ना करो दोबारा 40 साल से मेंबर थे वो पार्लियामेंट के अंग्रेजों के जमाने से वो पार्लियामेंट के मेंबर होते रहे थे अंग्रेज चले गए तब भी वो मेंबर होते रहे वो पार्लियामेंट के सबसे पुराने मेंबर थे उनको पार्लियामेंट का पिता कहा जाता था और वो फिर भी तैयारी कर रहे थे और वो नहीं माने बेटा मर गया मगर उन्होंने चुनाव फिर लड़ा वो पार्लियामेंट के मेंबर रहते ही रहते मरे मेरी बात उन्हें नहीं, उस दिन के बाद मेरे पास नहीं आए क्योंकि उन्हें चोट लग गई बहुत कि वो तो आए थे कि मैं कहूंगा कि बेटा स्वर्ग गया देवता हो गया इत्यादि इत्यादि और मैंने कह दिया तुम भी मरोगे तुम ख्याल रखना तुम उन साधु संतों की पूजा करते हो जो तुम्हारे चित्त को सुलाते रहते लोरी गागा के सुनाते रहते जो तुम्हें सुलाते रहते जो तुम्हें जगाएगा उसे तुम फांसी दोगे जिसने तुम्हें जगाया उसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया तुम जागना नहीं चाहते तुम अपने सपनों में खूब मस्त हो तुम अपने सपनों में बड़ा रस ले रहे हो हालांकि सपने सब झूठे इसलिए जो जानता है वो तुम्हें जगाएगा ही वो कहेगा कितना ही सुंदर सपना तुम देख रहे हो मगर सपना सपना है। उठो जब डोरी लागी नाम की तब कही की कहानी रही और जिसकी भी डोरी लग गई परमात्मा से उसकी ही झंझट होने लगती है संसार में फिर उसकी मर्यादा नहीं रह जाती लोग तो सम्मान झूठ का करते लोग पूजा भी झूठ की करते लोग पूजा भी प्रपंच और पाखंड की करते नग्न सत्य तिल मिलाता है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता भक्त को वाहरे शौके सहादत, खुए कातिल की तरफ गुनगुनाता रक्स करता झूमता जाता हूं मैं वाहरे सौ के शहादत भक्त तो मिटना चाहता है परमात्मा ने भक्त ने थोड़ा सा अनुभव किया है जरा क्षण भर को मिट के जाना अब वो पूरा मिटना चाहता है वाहरे सौ के शहादत कुए कातिल की तरफ गुनगुनाता रक्स करता झूमता जाता हूं मैं जो यही रंग में मस्त रहते हैं तही के सुदी हरना उनको तो सुधीर नहीं रह जाती संसार की ना अपनी सुधी रह जाती उनकी तो सब सुधी हर जाती जो उसके रंग में मस्त हो जाते उनको तो बस उसकी ही सुधी रहती और कुछ सुधी नहीं रह जाती फिर कौन अपमान करता कौन सम्मान करता भेद नहीं पड़ता मंसूर को जब मारा गया उसके हाथ पैर काटे गए तब भी वो आकाश की तरफ देख के खिलखिला के हंसा भीड़ में से किसी ने पूछा कि मंसूर हंसने का कारण तो उसने कहा कि परमात्मा को देख रहा हूं यह थोड़ी सी बाधा थी शरीर की यह भी तुम छीने ले रहे हो यह थोड़ा सा पर्दा था यह भी गिरा इसलिए हंस रहा हूं खिलखिला के हंस रहा हूं तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी दुश्मनी कर रहे हो तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो तुम ना समझ तुम आखिरी पर्दा छीने ले रहे हो तुम्हारी बड़ी कृपा तुम्हारा धन्यवाद गगन मंदिर दृढ़ दौड़ी लगावो जाई रहो सरना और जिसको ये सरासा जरा सा स्वाद मिलना शुरू होता है वो फिर अपने शून्य के अंदर विराजमान हो जाता है मिट जाता है शून्य हो जाता है शून्य होना भक्त की साधना है सारी साधनाओं का सार है शून्य मिट जाना न हो जाना मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं इस भाव से परिपूर्ण रूप से भर जाना। बस उसी क्षण जिस क्षण ये बात वास्तविक हो जाएगी सिर्फ वचन नहीं होगा शब्द नहीं होंगे वाणी ही नहीं होगी जिस दिन तुम्हारे हृदय में यह गूंज बैठ जाएगी कि मैं नहीं हूं अनुभवगत अस्तित्वगत उसी क्षण परमात्मा उतराता है उसी क्षण पूर्ण उतर आता है शून्य हो जाओ और पूर्ण को पालो पूर्ण को पाने की बस एक ही शर्त है शून्य हो जाना निर्भय होकर बैठ ही रहो अब और तुम शून्य हो गए और पूर्ण का विराज मन होना हो गया फिर निर्भय हो के बैठ रहो फिर कोई भय नहीं ना कोई मौत है ना कोई भय है ना कुछ छीना जा सकता है ना कुछ चुराया जा सकता तुम्हारी शाश्वत संपदा है फिर तुम सम्राट हो तुम अमृत हो निर्भय हुई के बैठ ही रहो अब मांगो यह बरसोई जग जीवन बिनती यह मोरी फिर आवन नहीं हो फिर बैठ जाओ निर्भय होकर एक ही बिनती उठती रहती कि अब दोबारा इस झंझट में पड़ना ना हो इस भ्रांति में इस स्वप्न में दोबारा उतरना ना हो मेरा जो हाल हो सो हो बर के नजर गिराए जा मैं यूं ही नाला कस रहू तो यू ही मुस्कुराए जा लहजा ब लहजा दम बदम जलबा ब जलवा आए जाने जात हूं तस्ना लबी बढ़ाए जा जितनी भी आज पी सकू उजर ना कर पिलाए जा मस्त नजर का वास्ता मस्त नजर बनाए जा लुत्फ से हो कि कहर से हो लुत्फ से हो कि कहर से होगा कभी तो रूबरू उसका जहां पता चले सोर वहीं मचाए जा पुकारो जहां पता चले गुलाब के फूल में पता चले पुकारो वहीं मंदिर वंदिर जाने की जरूरत नहीं है चांदारों में दिखाई पड़े पुकारो उसे किन्हीं की आंखों में दिखाई पड़े पुकारो उसे झुक जाओ वहीं जहां उसके सौंदर्य की झलक मिले झुक जाओ वहीं जहां जीवन की धारा हो एक वृक्ष के पास झुक जाओ वहां परमात्मा हरा है एक नदी के तट पर झुक जाओ वहां परमात्मा गतिमान है सूरज उगते सूरज के सामने झुक जाओ वहां परमात्मा फिर एक नई सुबह बनकर प्रकट हो रहा है लुत्फ से हो कि कहर से होगा कभी तो रूबरू और फिक्र मत करो खुश होके होगा सामने या तुम शोर मचाते रहे तो नाखुश होके सामने हो जाएगा कोई फिक्र नहीं उसका जहां पता चले सोर वहीं मचाए जा जितनी भी आज पी सकू उजरना कर पिलाए जा मस्त नजर का वास्ता मस्त नजर बनाए जा लहजा ब लहजा दम बदम जलवा ब जलवा आए जा किसनासन जात हूं किसना लबी बढ़ाए जा भक्त तो कहता है बस मेरी प्यास को गहन करते जाओ भक्त और कुछ नहीं मांगता है। भक्त मांगता है मेरी प्यास को गहरा करो भक्त कहता है मेरी प्यास को ऐसा परिपूर्ण कर दो कि मैं प्यास ही प्यास रह जाऊं पुकार ही पुकार रह जाऊं प्रार्थना ही प्रार्थना रह जाऊं यह जरूरी नहीं कि शब्दों में ही कही जाए बात कभी भक्त शब्दों में कहता है कभी चुप भी कहता है जैसा जब घट जाता है अर्जे नीजे गम को लब आसना न करना यह भी एक इल्तजा है कुछ इल्तजा न करना कुछ न कहना भी कहने का एक ढंग है शायद कहने का सबसे गहन ढंग है चुप रहना तो भक्त कभी बोलता परमात्मा से निवेदन करता कभी चुप रह जाता बिल्कुल चुप रह जाता है सन्नाटे में बैठ जाता है उसे सयाद ने कुछ गुल ने कुछ बुलबुल बुल ने कुछ समझा चमन में कितनी मानी खेज थी एक खामोसी मेरी वो चुप हो जाता है फिर कोई कुछ समझे उसे सयाद ने कुछ गुल न कुछ बुलबुल बुल ने कुछ समझा चमन में कितनी मानी खिंच थी एक खामोशी मेरी मौन में जितना अर्थ है उतना किसी शब्द में नहीं तो कभी भक्त गाता कभी खामोश कभी नाचता कभी बैठ रहता लेकिन जीता है स्वस्फूर्ति से स्वस्फूर्ति शब्द को याद रखना उपचार से नहीं व्यवस्था से नहीं अनुशासन से नहीं स्वाय से ऐसा करना चाहिए इसलिए नहीं करता है कुछ जैसा जब सहज होता है वैसा करता है साधो सहज समाधि भली मैं तो ही चिन्ह अब तो शीस चरण तरदीना मैं तुझे पहचान गया अब ये सिर तेरे चरण रख देता हूं अब इसके बोझ को न ढोगा तनिक झलक छविदरस दिखाए जरासी तू ने झलक क्या दिखाई रूपांतर हो गया क्रांति हो गई तब ते तन मन कछू ना सुहाये अब ये मेरा तन भी ले ले, ये मेरा मन भी ले ले। अब मेरे भीतर तू ही तू हो मैं कहीं भी न बचू कहा कहूं कछु कही न जाए अब मोही का सुधि समझना आए अब मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता सुकरात ने कहा है ज्ञानी वही है जो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता भक्त कुछ जानता नहीं भक्त तो जो जानता था वो भी बह गया वो भी आई बाढ़ उसके प्रेम की और बाहर ले गई सब कूड़ा करकट भक्त तो बिल्कुल निर्दोष हो जाता है कहा कहूं कछु कहीं न जाए अब मोहि का सुधि समझ ना आए जोगन अंग भस्म चढ़ाए भवर गुफा तुम रही छिपाए अब तो मैं दीवानी हो गई हूं अब तो मैं पागल हो गई हूं अब तो तुम्हारी धुन बसती रहती मेरे हृदय के एक तारे पर बस तुम्हारी धुन बसती रहती तुम्हारी जो हल्की सी झलक मिली है वो सब कह गई जो होना था हो गया है अब पूरा पूरा मुझे ले लो अब जरा भी मुझे छोड़ो मत अब रंच मात्र भी मेरा जीवन ऐसा ना हो जो तुमसे रिक्त हो और मैं जानता हूं कि तुम कहां छिपे हो अब मैं पहचान गया हूं मैं तो ही चीना अब तो पहचान हो गई भवर गुफा तुम रही छिपाए मेरे ही हृदय की गुफा में छिपे बैठे थे और मैं तुम्हें कहां कहां खोजता फिरा मैंने कहा नहीं तुम्हारे लिए तलाश की काबा में और काशी में और कैलाश में और गिरनार में मैंने कहा नहीं तुम्हें खोजा और तुम मेरे भीतर छुपे बैठे थे मेरी खोज इसलिए व्यर्थ होती रही क्योंकि तुम खोजने वाले में ही छिपे थे तुम मेरे स्वरूप हो मैं तो ही चीना भवर गुफा तुम रही छिपाए खुद अपने ही सोजी वातनी से निकालकर एक सम में गैर फानी चिराग दैरो हरम तो ए दिल जरा करेंगे बुझा करेंगे ये मंदिरों मस्जिदों में जो चिराग जल रहे हैं ये तो जलते हैं बुझते हैं एक ऐसा भी चिराग है जो अपने भीतर छिपा है जो न जलता न बुझता जो सदा है शाश्वत है अगर कुछ करना ही हो ज्योति पैदा तो अपने हृदय में ही करो खुद अपने ही सोजे वातनी से निकालकर एक सम समय गैरफानी एक ना मिटने वाली लपट तुम्हारे भीतर पुकारो जगाओ चिरागों दे हरम तो ए दिल जला करेंगे बुझा करेंगे मंदिर मस्जिदों के चिराग तो जलते हैं और बुझ जाते एक ऐसा भी चिराग है जो तुम हो बिन बाती बिन तेल वहां ना तेल की जरूरत है ना बाती की जरूरत है वहां रोशनी जलती है अकारण और जो अकारण है वही शाश्वत है कारण होगा तो कभी ना कभी चुक जाएगा कारण तेल चुकेगा तो फिर बात चुक जाएगी फिर दिया बुझेगा मंदिर मस्जिदों में आदमी के बनाए हुए दिए जल रहे हैं मत भटक जान तुम्हारे हृदय की गुफा में ही परमात्मा का जलाया हुआ दिया जल रहा है जग जीवन छवि बरन न जाए और जब तुम उस ज्योति में विराजमान हो जाओगे अपने ही हृदय में बैठोगे जग जीवन छवि बरन जाए तब जिस सौंदर्य का तुम पर आविर्भाव होगा जो सौंदर्य बरस जाएगा तुम पर उसकी भाषा में कोई अभिव्यक्ति न हुई है न हो सकती है जग जीवन छवि बरन ही ना जाए उसका वर्णन नहीं होता अनिर्वचनीय है वह नैनन मूरत रही समाए दिखाई पड़ते हो पहचान आते हो कहे नहीं जाते गूंगे का गुड़ भक्त तो कुछ और मांगता भी नहीं बस नैन मूरत रही समाए वहां भी आहें भरा करेंगे वहां भी नाले किया करेंगे जिन्हें है तुमसे ही सिर्फ निस्बत वो तेरी जन्नत को क्या करेंगे उन्हें स्वर्ग से कोई प्रयोजन भी नहीं है। वे किसी और सुख की आकांक्षा भी नहीं करते उनकी तो आकांक्षा एक ही है कि जो है वो आंखों में समा जाए। जो है उससे पहचान हो जाए रहीू में निर्मल दृष्टि निहारी और उसको देखते ही बस अवा ठिटक के रह जाता है भक्त रहीू में निर्मल दृष्टि निहारी और उसको देखते ही सब मल कट जाते दृष्टि निर्मल हो जाती निर्दोष हो जाती पारदर्शी हो जाती ए सखी मोहि ते कहिए ना आवे कसकस -कस करूं पुकारी कहना चाहती हूं कह नहीं पाती पुकार पुकार के कहना है ए सखी मोह ते कही ना आवे कसकस -कस करूं पुकारी तुम्हें पता नहीं जिन्होंने जाना है उन्हें एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है जान लेते हैं मगर जना नहीं पाते स्वाद तो मिल गया लेकिन कैसे कहें औरों से और कहने की एक अनिवार्यता मालूम पड़ती है बुद्ध ने कहा है ध्यान की अनिवार्य परिणति है प्रज्ञा और प्रज्ञा की अनिवार्य परिणति है करुणा जिसने ध्यान किया उसने जाना और जिसने जाना उसके भीतर एक अभीपसा पैदा होती औरों को भी जना दूं क्योंकि कितने हैं अनंत अनंत लोग जो अंधेरे रास्तों पे भटक रहे पुकारूं उनको भी कह दूं कि मत भटको तुम्हारे हृदय में बैठा है कहां जा रहे हो काबा काशी और वो तुम्हारे भीतर बैठा है मैं भी खूब भटका हूं मत भटको मैंने उसे अपने भीतर पा दिया है तुम भी पा लो जरा नजर भीतर मोड़ो तो पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के भक्त कहता है हालांकि जानता है हर बार कि जो कहा वह वही नहीं है जो जाना शब्द बड़े छोटे अनुभव बड़ा विराट जीसस ने कहा है अपने शिष्यों को कि जाओ चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और चिल्ला चिल्ला के कहो शायद कोई सुन ले फिर भी ख्याल रखना कहा है शायद कोई सुन ले जिनके पास आंखें हैं वो देख लेंगे और जिनके पास कान है वो सुन लेंगे लेकिन मुश्किल से किसी के पास आंख है मुश्किल से किसी के पास कान है आंखें दिखाई पड़ती हैं मगर हैं कहां बाहर देखने वाली आंख कोई आंख तो नहीं जो भीतर ही नहीं देख सकती वह भी कोई आंख बाहर की आवाज सुन लेने वाले कान कोई कान तो नहीं जो अपने ही भीतर की आवाज नहीं सुन पाए वह भी कोई कान है। लोग आंख के होते हुए अंधे कान के होते हुए बहरे लेकिन भक्त को एक अनुभव होता है गूंज उठती है कि पुकार दू सबको जगा दू सबको कह दू कहता भी है इसी पीड़ा से तो ये गीत जन्मे अरी में तो राम के रंग छगी रही मैं निर्मल दृष्टि निहारी ऐसा की मोहजे कही ना आवे कसकस -कस करूं पुकारी रूप अनूप कहां लगी बरनों डारो सब कुछ बारी सब निछावर करने को तैयार हूं अगर कह पाऊं मगर वो रूप अनूप है कैसे उसका वर्णन हो कहां से लाऊं शब्द कहां से जुटाऊ रंग कैसे बनाऊं उसकी मूर्ति किस भांति कह दू कि जिन्हें पता नहीं उन्हें पता चल जाए ताकि कि वे व्यर्थी जन्मों जन्मों तक भटकते ना रहे बुद्ध को ज्ञान हुआ सात दिन तक वे चुप रहे कहानी बड़ी प्रीतिकर है आकाश के देवता बहुत घबरा गए बुद्ध और चुप रह जाएंगे तो न मालूम कितनों का उद्धार अवरुद्ध हो जाएगा देवता आए और उनके चरणों में झुके समझ लेना कहानी प्रतीक है कोई ऐतिहासिक बात नहीं कह रहा हूं सांकेतिक है काव्य है इतिहास नहीं मगर बड़ा अद्भुत है अर्थ चरणों में झुके और बुद्ध को कहा आप बोलें आप बोलें आप चुप क्यों हैं सात दिन हो गए और बुद्ध ने कहा क्या होगा बोलने से कौन समझेगा पहली तो अड़चनीय कौन समझेगा दूसरी अड़चनीय की कैसे कहूंगा कहने के लिए शब्द नहीं बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास शब्द नहीं तो बेचारे जगजीवन की तो क्या विसात कबीर की तो क्या विसात कबीर तो गरीब जुला शब्दों की संपदा भी बड़ी सीमित है कबीर की जुला है जितने शब्द जानते हैं वही शब्द कबीर के इसलिए तो झीनी झीनी बिनी रे चदरिया ऐसे शब्दों का उपयोग किया मगर बुद्ध तो राजपुत्र थे और इस देश के चरम शिखर पर जब संस्कृति थी तब पैदा हुए थे इस देश में जो श्रेष्ठतम ज्ञान था उन्हें उपलब्ध था उन्होंने भी कहा कि कहूंगा कैसे रूप अनुप कहां लगी वर्णों नहीं कहा जा सकेगा इसलिए झंझट में क्या पर्णा और फिर मैं कहने की कोशिश करूं इतनी परेशानी उठाऊं समझेगा कौन इसलिए व्यर्थ की झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना भी समझ लेंगे और जो नहीं समझ सकते वो मेरे कहे कहे भी ना समझेंगे देवता इकट्ठे हुए उन्होंने कहा आप क्या करें तर्क तो ठीक ही है लेकिन कोई तरकीब निकाले और तरकीब तो सब जगह निकल आती तर्क सभी जगह रास्ते खोज लेता है देवताओं ने खूब विचार विमर्श भी किया फिर बुद्ध के पास आया और कहा कि सुने आप ठीक कहते हैं कि कहना मुश्किल है पूरा नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ कुछ झलक तो कही जा सकती कुछ कुछ झलक तो कही जा सकती हो सकता है अंधे को हम प्रकाश के संबंध में कुछ न कह सकें लेकिन अंधे को भी धूप में खड़ा तो किया जा सकता है धूप का उत्ताप शरीर पर पड़ती हुई ऊष्मा इसका तो उसे अनुभव हो सकता है नहीं रोशनी के संबंध में हम कुछ कह पाएंगे लेकिन रोशनी का उत्ताप यह तो ख्याल में लाया जा सकता है कुछ तो इशारे हो सकते हैं पूरा नहीं होगा प्रकट कुछ कुछ ही सही ना कुछ से तो कुछ भी अच्छा बेहतर ना कुछ से तो कुछ भी हुआ तो ठीक ना सागर समाएगा बूंद ही आएगी मगर जो प्यासे हैं उनके लिए बूंद भी सागर है फिर बूंद के अनुभव से सागर की तलाश शुरू होगी आप कहें और आप कहते हैं कि जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना भी समझ लेंगे यह सच और आप कहते हैं जो नहीं समझेंगे वो मेरे बिना भी मेरे कहे कहे भी नहीं समझेंगे ये भी सच लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ लोग हैं आप कह देंगे तो समझ लेंगे आप ना कहेंगे तो पता नहीं कितनी देर में समझ पाएंगे उन लोगों का विध्यान करें जो किनारे पर खड़े हैं जरा सा धक्का लग जाएगा और छलांग हो जाएगी बुद्ध इसका उत्तर न दे सके ये बात तो समझ में बुद्ध को भी आई स्वीकार किया बयालीस वर्ष तक बोलते रहे सतत सुबह सांझ दोपहर समझाते रहे और देवताओं ने ठीक ही कहा था और बुद्ध ने भी गलत नहीं कहा था हजारों को कहा एक दो समझे बुद्ध ने भी ठीक ही कहा था कौन समझेगा देवताओं ने भी ठीक ही कहा था कि हजारों को कहेंगे एकाद भी समझा तो भी कोई तो समझा फिर दिए से दिया जलता रहेगा और बुद्ध की धारा जीवित रही है अब भी दिए से दिए जलते रहे कोई ना कोई समझता रहा रूप अनूप कहां लगी वरणों डारों सब कुछ बारी जग जीवन कहते हैं सब निछावर करने को तैयार हूं काश कह पाता काश उस अवर्णीय का थोड़ा सा वर्णन कर पाता जिन्होंने जाना है वे गूंगे हो गए और जिन्होंने नहीं जाना है वे बड़े मुखर पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी बहुत मुखर इस बात को ख्याल में रखना पंडित बोले चले जाते शास्त्रों पर शास्त्र टीकाओं पर टीकाएं लिखे चले जाते बिना झिझके कोई अड़चन ही नहीं विवाद किए जाते न केवल खुद को सही दूसरे को गलत भी कहे जाते और पता कुछ भी नहीं और जिनको पता है वे ऐसी विभूचन में पड़ गए हैं ऐसी अर्चन में पड़ गए हैं आपस में उलझते हैं अब सेखो ब्रह्मन काबा न किसी का है न बुतखाना किसी का पंडित और मौल भी है कि लड़ रहे हैं मंदिर न किसी का है ना मस्जिद किसी की मगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं मंदिर मस्जिद को लड़ाया जा रहा है और जो लड़ाने वाले इनको कुछ भी पता नहीं जिसको पता हो गया वो तो बड़ा झिझकता है महावीर का स्मरण दिलाना उचित होगा महावीर तो कोई भी वचन बोलते थे तो उसमें स्यात लगा के बोलते थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे कहा नहीं जा सकता है। कुछ कुछ कहा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा कहा जा सकता है पूछो महावीर से ईश्वर है महावीर कहते है भी नहीं भी है जो कहते हैं वो भी ठीक कहते वो भी उसका आधा वर्णन करते और जो कहते है नहीं है वो भी ठीक कहते हैं वो भी उसका आधा वर्णन करते परमात्मा की उपस्थिति कुछ ऐसी है जैसे सुनने की तो उसे कोई कहना चाहे नहीं है वो भी ठीक ही कहता है ये महावीर की अद्भुत बात सुनी नास्तिक भी आधी बात कहता है आस्तिक भी आधी बात कहता है क्योंकि परमात्मा एक अर्थ में है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं और एक अर्थ में नहीं क्योंकि तुम उसे कहीं भी पकड़ ना पाओगे तुम कहीं भी इशारा ना कर पाओगे कि ये रहा परमात्मा उसका ना कोई पता है न, ना ठिकाना है नहीं जैसा है बेबूझ है इसलिए स्यात रवि ससी गन तही छवि सम नाही सूर्य भी फीका है जिसने उसका प्रकाश देखा उसके समक्ष चांद में भी वह शीतलता का वह सौंदर्य का जिसने उसका सौंदर्य देखा उसके समक्ष जिनके कहा विचारी जिन्होंने भी विचार के कहा है बहुत विचार के कहा है वे भी नहीं कह पाए जग जीवन गह सतगुरु चरण दीजे सबे बिसारी बस एक ही रास्ता बता सकता हूं जग जीवन कहते हैं कहीं कोई सतगुरु मिल जाए तो उसके चरण पकड़ लेना और चरण पे सब छोड़ देना बस इतना ही कह सकता हूं फिर मिलना हो जाएगा सतगुरु यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मिट गया है जो अब नहीं है जो एक झरोखा है जिस झरोखे में से दूर का आकाश दिखाई पड़ता है तुम उस झरोखे पर समर्पित हो जाए जगजीवन कहते हैं और तुमसे कुछ नहीं कह सकता इतनी कह सकता हूं सतगुरु मिले तो चूकना मत दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या ना हो बंदगी तो अपनी फितरत है खुदा हो या ना हो ये जुनून भी क्या जुनून ये हाल भी क्या हाल है हम कहे जाते हैं कोई सुन रहा हो या ना हो ज्ञानियों को अक्सर लगा है हम कहे जाते हैं कोई सुन रहा हो या ना हो मगर कभी कभी कोई सुन लेता है लाख में एक सुन ले तो भी काम पूरा हो गया हजारों को पुकारो और एक आ जाए तो भी पुकार सार्थक हो गई जग जीवन का सारसूत्र यही है जग जीवन गई सतगुरु चरण इतना ही कह सकता हूं जगजीवन कहते कि सतगुरु के चरण पकड़ लेना शास्त्रों की चरण जाने से कुछ भी ना होगा क्योंकि शास्त्र तो निर्जीव है उनमें से तुम वही अर्थ कर लोगे जो तुम करना चाहते हो फिर शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में ही समा के रह जाएंगे तुम्हारे हृदय को न मत पाएंगे शास्त्र से तुम ज्ञानी हो जाओगे और अज्ञान तुम्हारा मिटेगा नहीं शास्त्र से अंधा आदमी प्रकाश की बातें करना सीख जाएगा लेकिन आंखें ना खुलेंगी ये चमत्कार तो सत्संग में ही घटता है और सत्संग यानी जहां सत्य जीवंत हुआ हो किसी व्यक्ति में कैसे पहचानोगे कि कोई सतगुरु है क्या कसौटी है सतगुरु की कोई बाहरी कसौटी काम नहीं आती हिम्मतवर आदमी चाहिए और बुद्धि को एक तरफ रख के हृदय को सामने करके बैठ जाने का साहस चाहिए बस हृदय गवाही दे देता है कि आ गया मुकाम हृदय एकदम बोल देता है कि आ गया मुकाम अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह तेरी तरको तलब की बुसतें रफ्ता रफ्ता सामने हुसने तमाम आ ही गया अव्वल अव्वल हर कदम पर थी हजारों मंजिलें आखिर आखिर एक मुकाम बे मुकाम आ ही गया सोहबते रिंदा से वायज कुछ ना हासिल कर सका बहका बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया अगर पीने वाले के पास बैठोगे ज्यादा कुछ न भी सीख पाए तो थोड़ी थोड़ी बहकी बहकी बातें आ ही जाएंगी सुबते रिंदा से वाय कुछ न हासिल कर सका पियड़ों के पास बैठ के कुछ न मिला तो भी कुछ बहकी बहकी, बहकी बातें आ जाएंगी बह का बहका समगर तरजे कलाम आ ही गया अल्लाह अल्लाह ये तेरी तर्को तलब की वो सतें रफ्ता रफ्ता सामने होसने तमाम आ ही गया मगर बुद्धि से नहीं होगा यह काम यह हुसने तमाम यह पूर्ण सौंदर्य यह परमात्मा की अभिव्यक्ति ये प्यारे का मिलन बुद्धि से नहीं होगा बुद्धि के तर्क जाल को रख दो अलग जहां जूते उतार आते हो वहीं उसे छोड़ाना चाहिए इतनी जोखम जो उठा सकता है वह उसी को पता चलता है कौन सतगुरु है कौन नहीं हृदय झूठ बोलता ही नहीं जैसे हम सोने को कसते हैं ना कसौटी के पत्थर पर ऐसे ही सत्य को कसने की जो कसौटी है जो पत्थर है वो हृदय है बुद्धि नहीं बुद्धि से कसोगे उलझन में पड़ोगे समझो अगर तुम जैन घर में पैदा हुए हो हु, तो तुम्हारे पास बचपन से बुद्धि में दी गई धारणाएं हैं कि सदगुरु कैसा होना चाहिए तुम्हें सिर्फ जैन मुनि ही सदुगुरु मालूम पड़ेगा अगर तुम्हारा कृष्ण से मिलना हो जाए तुम रास्ता बचा के निकल जाओगे कि ये कहां का आदमी आ रहा है ये कैसा आदमी आ रहा है अगर तुम्हारा जीसस से मिलना हो जाए तुम्हें पता ही ना चलेगा तुम पास से निकल जाओगे और तुम्हें जीसस के होने का पता ना चलेगा अगर बुद्ध तुम्हारे पास आ जाएं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारी बुद्धि में एक धारणा बैठी है कि कैसा होना चाहिए मुनि नग्न होना चाहिए और बुद्ध तो नग्न नहीं और मुनि तो सर्व त्यागी होना चाहिए और कृष्ण तो मोर मुकुट बांधे तुम चूक जाओगे तुमने जो भी धारणाएं बुद्धि से बना रखी हैं उनकी कसौटी से तुम अक्सर सिर्फ परंपरागत गुरुओं को पकड़ पाओगे परंपरागत गुरु सदगुरु नहीं होते सदगुरु किसी परंपरा का हिस्सा नहीं होता इसे तुम याद रखो सदगुरु सदा ही परंपरा के बाहर होता है अक्सर तो परंपरा के विपरीत होता है क्योंकि सदगुरु जीवंत क्रांति है अंगारा है। कोई परंपरा उसे नहीं संभाल सकती परंपरा तो राख से बनती जब अंगारे बुझ जाते हैं राख पड़ी रह जाती तब पूजा शुरू हो जाती उसी पूजा से परंपरा बनती सतगुरु तो आग है जो आग पीने को तैयार है वही सतगुरु के पास बैठ सकता है बुद्धि कसौटी नहीं है बुद्धि को एक तरफ रख देना जैन की बुद्धि बौद्ध की बुद्धि मुसलमान की हिंदू की एक तरफ रख देना तुम्हारे पास एक हृदय है जो परमात्मा का दिया बुद्धि तो समाज की दी हुई है वो तो संयोग की बात है तुम जैन घर में बड़े हुए तो जैन बुद्धि मिल गई अगर बचपन में ही तुम्हें उठा के मुसलमान के घर में रख दिया होता तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम जैन हो कोई खून हड्डी मांस मजात जैन थोड़ी होते तुम अपने को मुसलमान मानते और मुसलमान फकीर तुम्हें ज्ञानी मालूम पड़ता और कुरान तुम्हें एकमात्र किताब मालूम पड़ती और मस्जिद में ही तुम्हें परमात्मा दिखता और कहीं ना दिखता ये तो संस्कार है बुद्धि तो केवल संस्कार है आदमी के द्वारा निर्मित समाज के द्वारा आयोजित हृदय परमात्मा का दिया हुआ है जन्म के पहले से तुम उसे लेके आए हो वो तुम्हारी जो भाव की शुद्ध दशा है वही पहचान सकती वही कसौटी अल्लाह है अल्लाह है ये तेरी तर्को तलप की वो सतें रफ्त सामने होसने तमाम आ ही गया अव्वल अव्वल हर कदम पर थी हजारों मंजिलें आखिर आखिर एक मुकाम में बेमुकाम आ ही गया रिंदा रि कुछ ना हासिल कर सका बह का बहका, बहका सा मगर तर्जे कलाम आ ही गया थोड़ा हृदय तुम्हारा बहकने लगे थोड़ा हृदय तुम्हारा नाचने लगे थोड़ा हृदय तुम्हारा आंदोलित होने लगे वहीं से पहचान है। उसी पहचान के धागे से धीरे धीरे खुश तमाम परिपूर्ण सौंदर्य का अनुभव हो जाएगा जग जीवन गई सतगुरु चरण दीजे सबे विसारी और अगर सतगुरु मिल जाए तो फिर कुछ बचाना मत सब उसके चरणों में निछावर कर देना जो इस तरह सब छोड़ देता है सतगुरु के चरणों में वही शिष्य है इस प्रक्रिया को ही मैं सन्यास कहता हूं आज इतना है